शो टॉक, जीवन ही है प्रभु नंबर सेवन मेरे प्रिय आत्मा जीवन ही है प्रभु इस संबंध में और बहुत से प्रश्न मित्रों ने पूछे एक मित्र ने पूछा है बुराई को मिटाने के लिए अशुभ को मिटाने के लिए पाप को मिटाने के लिए विधायक मार्ग क्या है पॉजिटिव रास्ता क्या है क्या ध्यान और आत्मलीनता में जाने से बुराई मिट सकेगी ध्यान और आत्मलीनता तो एक तरह का पलायन एस्केप है जिंदगी से भागना है तो ऐसा कोई मार्ग विधायक रचनात्मक जो भागना ना सिखाता हो जीना सिखाता हो उस संबंध में कुछ कहीं पहली तो बात यह कि ध्यान पलायन नहीं और आत्मलीनता पलायन नहीं बल्कि जो आत्मा से बच के और सब भाग रहे हैं वे पलायन नहीं जो मेरे निकटतम हैं उसे जानने से बचने की कोशिश एस्केप है हम अपने से ही बचने के लिए भाग रहे हैं और मजा यह है कि भागने वालों की यह भीड़ अगर कोई अपने को जानने जाता है तो उससे कहते हैं तुम जिंदगी से भागते हो जिंदगी अपने अतिरिक्त और कहां से प्रारंभ हो सकती जिंदगी का पहला कदम तो आत्मज्ञान ही होगा मेरी जिंदगी दूसरे से शुरू नहीं हो सकती मेरी जिंदगी मुझसे शुरू होगी गंगा निकलेगी तो गंगोत्री से वो किसी और नदी के उद्गम से नहीं निकल सकती उसे गंगोत्री से ही निकलना होगा मेरी जिंदगी मेरे भीतर से बाहर की तरफ जाएगी मेरी जिंदगी मुझसे बहेगी और फैलेगी और अगर मैं अपने को ही जानने से वंचित रह जाता हूं तो मैं जिंदगी को जानने से भी वंचित रह जाऊंगा इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि आत्मज्ञान की दिशा में जाने वाले लोग एस्केपिस्ट हैं पलायनवादी हैं वे बिल्कुल ही गलत बात कहते हैं असल में पलायनवादी हम सब हैं जो आत्मा से बचने के लिए और न मालूम कहां कहां जा रहे हैं कोई शराब खोज रहा है कि अपने को भूल जाए कोई संगीत खोज रहा है कि अपनी याद ना आए कोई सेक्स खोज रहा है कोई सिनेमा खोज रहा है कोई क्रिकेट का मैच देख रहा है कोई हॉकी फुटबॉल का मैच देख रहा है कोई मित्रों को खोज रहा है कोई जुए को खेज रहा है कोई धंधे को खोज रहा है कोई राजनीति को खोज रहा है ताकि अपना पता ना लगे किसी भांति हम अपने को भूले हुए जी ले इसलिए अकेला होना बहुत कठिन हो जाता है अकेले होता अगर आदमी अकेला हो जाए तो उसी अखबार को फिर से पढ़ने लगता है जिसे दो बार पहले भी पढ़ चुका अकेला हो तो रेडियो खोल लेता है अकेला हो तो उन्हीं बातों को करने लगता है जिन्हें जिंदगी भर से न मालूम कितनी बार कर चुका है जिन्हें करने से कुछ मतलब नहीं आदमी अकेले होने से डरता है कि अपना आमना सामना ना हो जाए जितने हम अपने से डरते हैं उतना हम किसी से भी नहीं डरते और जितने हम अपने से नाराज हैं और अपने को घृणा करते हैं उतनी घृणा हम किसी को भी नहीं करते अगर मैं एक घंटे अकेला छूट जाऊं तो मैं लोगों से कहता हूं कि घंटा भर अकेला था बहुत उब गया इसका क्या मतलब है इसका मतलब है अपने साथ घंटे भर रहना भी उबाने वाला है अपने साथ और अपने साथ ही जब मैं घंटे भर रहकर उब जाता हूं तो किसके साथ कितनी देर रह पाऊंगा और उब ना जाऊंगा और बहुत मजे की बात है कि आप भी अकेले में उग जाते हैं अपने साथ मैं भी अकेले में उग जाता हूं अपने साथ और हम दोनों मिलके एक दूसरे की ऊब दूर करने की कोशिश करते हैं। दोनों ऊबे हुए अपने से ही उबे हुए एक दूसरे की ऊब दूर करने की कोशिश में लगे हैं जैसे दो भिखारी रास्ते पर मिल गए हों और दोनों ने अपने अपने भिक्षा पात्र एक दूसरे के सामने कर दिए हों की कुछ मिल जाए वे दोनों ही भीख मांगने निकले पत्नी पति के साथ रह के सोचती है कि साथ में आनंद मिल जाएगा पति पत्नी के साथ सोचता आनंद मिल जाएगा और दोनों अकेले रहकर दुखी हो जाते जब दोनों अकेले होके दुखी हैं तो दोनों मिलकर दुगने दुखी हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं वही दे सकता हूं जो मेरे पास है मैं वही बांट सकता हूं जो मैं हूं लेकिन हम अपने से भागे हुए लोग लेकिन हमारी भीड़ और भीड़ को एक सुविधा है कि वो जो कहे वो मान्य प्रतीत होने लगे सारी भीड़ भागी हुई इसलिए जो अपनी तरफ लौट रहा हो लगता है एस्केप कर रहा है पलायन कर रहा है जिंदगी से भाग रहा है सच तो यह है कि जिंदगी अगर खोजनी हो तो पहले तो अपने पर ही आना होगा वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है जीवन के आनंद और जब मैं कहता हूं जीवन ही प्रभु है तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने को छोड़ के जो है वो जीवन है मेरा जीवन मुझसे ही शुरू होता है और जब मेरा जीवन बढ़ेगा तो धीरे धीरे मेरा मैं ही बढ़ेगा फैलेगा ये वृक्ष में समा जाएंगे और लोग भी मुझ में समा जाएंगे और चांद तारी भी मुझ में समा जाएंगे जितना बड़ा ये मेरी चेतना फैलती चली जाएगी उतना ही बड़े आनंद उतने ही बड़े जीवन को मैं होता चला लेकिन जिसे फैलना है उसका पता तो होना चाहिए वो कौन हूं मैं तो हम कहते हैं कि नहीं ये तो जिंदगी से भागना हो जाए मैंने सुना है एक आदमी की शादी हुई तो जिंदगी में रोज ही शराब पीता रहा था शादी के बाद भी दो वर्ष तक शराब पीता रहा रोज ही पीता था पत्नी को ख्याल ही ना आया वो तो कोई कभी कभी शराब पीता तो पता चलता है रोज ही पीता था पत्नी ने पहले दिन से ही उसके मुंह में वही बास देखी थी वो समझी इसी की बास होगी रोज वही चलता था एक दिन उसने शराब ना पी और वो घर आया तो पत्नी को बड़ा गड़बड़ मालूम पड़ा रोज के हिसाब से गड़बड़ उसने कहा क्या मा बात है क्या शराब पी के आ गए हाथ पैर लड़खड़ाते हैं उस आदमी ने कहा देवी मैं रोज पी के आता रहा आज ही नहीं पी ये गलती हो गई मुझे खुद ही अपने हाथ पर गड़बड़ मालूम पड़ रहे वो रोज पी के आता था तो एक व्यवस्था थी एक ढंग था एक आदत थी एक जिंदगी का अपना रूप था एक दिन छोड़ दी है तो गड़बड़ हो गई है हम सारे लोग भी जिंदगी से भागे हुए लोग और हमारे बीच में जब कभी कोई एक जिंदगी से लौटता तो हम कहते हैं कहां जा रहे हो जिंदगी को छोड़ और हम सब जिंदगी से भागे हुए लोग हैं, जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं वो जिंदगी नहीं अगर वही जिंदगी होती तो हमारी आंखें आनंद से भर गई होती अगर वही जिंदगी होती तो किसी मंदिर में हम परमात्मा को खोजने न गए होते हमें जिंदगी में वो मिल गया होता अगर वही जिंदगी होती तो हम पूछते ना कि शांति का रास्ता क्या है आनंद का रास्ता क्या है वो हमने पाही लिया होता अगर वही जिंदगी होती तो इस पर के संबंध में हम बात ना करते क्योंकि इस पर हमें मिल ही गया हो लेकिन नहीं कुछ हमें मिला न कोई सौंदर्य न कोई सत्य न कोई संगीत न जीवन में कोई रस ना कोई है न कोई आनंद लेकिन फिर भी इसको हम कहते हैं जिंदगी अगर यही जिंदगी है तो फिर मौत क्या होती है? सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी है सिर्फ रोज सुबह उठाने का नाम जिंदगी है शाम सो जाने का नाम जिंदगी है रोज खाना पचा लेने का और खाने को शरीर के बाहर फेंक देने का नाम जिंदगी है अगर यही जिंदगी है तब तो ठीक लेकिन इतनी सी जिंदगी से कोई राजी नहीं जिंदगी में और फूलों की अपेक्षा है वे कभी खिलते हुए मालूम नहीं पड़ते लेकिन फिर भी हमें शक नहीं आता शक न आने का कारण यह है कि आसपास हमारे जैसे ही लोग शक का कोई सवाल नहीं जैसे चारों तरफ लोग जी रहे हैं वैसे ही हम जी रहे हैं जैसे सारे लोग जी रहे हैं वही जिंदगी का ढंग मालूम पड़ता है इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि हमारे बीच जो आदमी जिंदगी की तरफ गया है वो हमें उल्टा मालूम पड़ता है कि हमसे उल्टा जा रहा कोई सुक्रांत या कोई कृष्ण या कोई बुद्ध हमें उल्टा मालूम पड़ता है हमारी जिंदगी छोड़ के कहां जा रहे हो हम जिंदा रह रहे हैं तुम भाग कहां रहे हो अगर हम जिंदा हैं यही जिंदगी है तो मैं कहूंगा कि वो भागने वाले ही ठीक है वह हमसे बृहत्तर जिंदगी को उपलब्ध हो जाते। है कहां है बुद्ध की शांति हमारी जिंदगी में और कहां है कृष्ण का आनंद कहा है लाउस का रस हमारी जिंदगी में नहीं लाओस से की जिंदगी में एक बहुत अद्भुत घटना है लाओस से एक नदी के किनारे बैठ के मछली पकड़ रहा है जाल डाल दिया है बैठा हुआ है उस देश के राजा ने चीन के सम्राट ने लाओस से की खोज के लिए कुछ लोग भेजे और उनसे कहा है कि लाओस से कहीं भी मिले तो उसे पकड़ लाओ हमने सुना है कि वो बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी और हमने सुना है कि उसने जिंदगी का राज पा लिया तो हम उसे देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ताकि वो सारे मुल्क को जिंदगी का राज बता दे आखिर उन लोगों ने नदी के किनारे बामुश्किल को पकड़ लिया है पहले तो पता लगाना मुश्किल हुआ क्योंकि लाओसे कभी एक जगह टिकता ही ना था सिर्फ मरे हुए टिकते हैं जिंदा तो बहते चले जाते हैं बढ़ते चले जाते को जहां छोड़ दो वहीं टिके रहते हैं। तो लाहौस का कोई ठिकाना ना था जिस गांव में गया लोगों ने कहा हां लाहौस से था लेकिन लाहौस से तो हवा की तरह आया और गया वो तो किसी और गांव में होगा बामुश्किल उस नदी के किनारे उन लोगों ने उसे जाके पकड़ लिया वो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाल के चुपचाप बैठा उन्होंने जाके कहा लाहौस से क्या पागलपन कर रहे हो फिर को इस जाल को देश का सम्राट तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने को लालसियों ने गौर से देखा और उनसे कहा कि सुनो एक बात मैंने सुना है कि तुम्हारे सम्राट के महल में एक सोने का कछुआ है एक कछुए के ऊपर सोने की परत चढ़ा दी गई है उनका है वो बहुत प्राचीन है हजारों साल से बापदादों से चला आ रहा है उसकी पूजा होती है। उसे सिंहासन पर बिठाया है। उसके आसपास लाखों के हीरे जवरत जड़े ने कहा वही मैं पूछता हूं है ना ऐसा कछुआ कहा ऐसा कछुआ है लाउस्तेने का पास में एक कछुआ पड़ा हुआ था रेत में लेट रहा था कीचड़ में खेल रहा था लाउस्तेने का सुनो मुझसे अगर तुम इस कछुए से कहो कि हम तुम्हें सोने की वर्क चढ़ा के और सिंहासन पे बिठा देंगे तो ये वहां जाना पसंद करेगा या मिट्टी में ही मिट्टी में ही लौटता रहेगा उन लोगों ने कहा कि पागल होगा अगर ये वहां जाना पसंद करे क्योंकि वहां सिंहासन पर बिना मरे कोई बैठ ही नहीं सकता वहां मर जाना पड़ेगा तभी सोना चढ़ेगा ऊपर ही तो लाउसने कि हम भी यहीं ठीक हैं हम भी सिंहसन पे नहीं बैठते क्षमा करो वापिस लौट जाओ उन्होंने कहा तुम पागल हो गए हो जिंदगी को छोड़ते हो प्रधानमंत्री का मौका मिल रहा है उसने कहा हम पूरी तरह जिंदा हैं हम जरा भी कम जिंदा नहीं हम पूरी जिंदगी का मजा ले रहे हैं और अपने प्रधानमंत्रियों से अपने सम्राट से कह देना अगर जिंदगी को पाना हो तो लाओस से के पास आ जाएं और लाओस से को जिस दिन मरना होगा उनके पास आ जाएगा उनमें से एक ने कहा कि एस्केपिस्ट मालूम होते हैं, पलायनवादी मालूम होते हैं। कहा इतना बड़ा मौका मिल रहा है उसे छोड़ के भाग रहे हो लाहौसे ने कहा कि तुम ये कहते हो और अगर मैं जाऊंगा तो ये कछुआ मुझ पर हंसेगा ये मछलियां मुझ पर हंसेंगी हवाया मुझ पसेंगी वृक्ष मुझ पर हंसेंगे कि फंस गया पागल जिंदगी को छोड़ के कहां जा रहा है जिंदगी कहां है ये ठीक से हम समझ लें तो पलायन क्या है ये भी समझ में आ जाए जिंदगी कहां है जहां हम जी रहे हैं वहां जिंदगी है नहीं हमने बहुत गहरी भूल कर ली है हमने जीवित रहने के रास्तों को जिंदगी समझ लिया हमने आजीविका की व्यवस्था को जिंदगी समझ लिया हम रोटी कमा लेते हैं मकान बना लेते हैं पत्नी ले आते हैं घर बसा लेते हैं बच्चे पैदा कर लेते हैं तो हम सोचते हैं जिंदगी पूरी हो गई ये तो सिर्फ जिंदगी की व्यवस्था हुई अभी जिंदगी पूरी नहीं होगी अब जिंदगी शुरू होनी चाहिए ये तो सिर्फ व्यवस्था हुई एक आदमी पलंग ले आया और बिस्तर लगा दिया और मसहरी बांध दी और तकिए लगा दे और खड़ा हो गया और उसने कहा कि सोना पूरा हो गया वो सोया नहीं उस मसहरी पर वो उस बिस्तर पर लेटा नहीं उसने इंतजाम तो पूरा कर लिया आप सोना पूरा हो गया लेकिन बिस्तर का पूरा इंतजाम सोना नहीं सिर्फ सोने का प्रारंभिक कदम जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं वो सिर्फ आजीविका की व्यवस्था है और हम उसी में खो गए और करीब करीब ऐसा है कि हम उसी में खोए खोए मर जाते जिंदगी जीने का हमें मौका ही नहीं मिलता वो मिलेगा भी नहीं जिंदगी की व्यवस्था बाहर हो सकती है जिंदगी भीतर है इस राज को ठीक से समझ लेना जरूरी है जिंदगी की व्यवस्था बाहर हो सकती है जिंदगी भीतर है पलंग बाहर हो सकता है जिसे सोना है वो भीतर है रोटी बाहर हो सकती है जिसे खाना है वो भीतर है पत्नी बाहर हो सकती है जिसे प्रेम करना है और देना है और लेना है वो भीतर है जिंदगी का सारा इंतजाम बाहर है और जिंदगी भीतर है लेकिन हम बाहर के इंतजाम में ही खो जाते हैं और भूल जाते हैं और कोई आदमी भीतर की तरफ जाए तो हम कहेंगे क्या पागलपन कर रहे हो जिंदगी छोड़ के कहा भागे चले जा जाए लेकिन ऐसा हो जाता है अगर बहुत लोग यही कहें तो बेचारा जो जा रहा है अपनी तरफ वो भी सोचने लगता है कि पता नहीं क्योंकि जब सारे लोग कह रहे हैं हजारों लोग यही कह रहे हैं तो यही ठीक कहते होंगे सुनी होगी एक कहानी छोटी सी कहानी है कि एक ब्राह्मण एक गांव से एक बकरी खरीद के वापिस लौट रहा है बड़ी प्रसिद्ध कहानी लेकिन आधी सुनी होगी मैं पूरी ही सुनाना चाहता हूँ वो बकरी को रख के कंधे पर वापिस लौटा सांझ हो गई है दो चार गुंडों ने उसे देखा उन्होंने कहा कि ये ये बकरी तो बड़ी स्वादिष्ट मालूम इस इस ब्राह्मण के साथ जा रही है ब्राह्मण को भी क्या बकरी को भी क्या इस बकरी को छीन लेना चाहिए एक गुंडे ने आके उसके सामने उस ब्राह्मण से कहा नमस्कार पंडित जी बड़ा अच्छा कुत्ता खरीदला है तो कुत्ता बकरी है मां से आंखें कमजोर है आपकी उसने कहा बकरी कहते हैं आप। हम भी बकरी को जानते हैं लेकिन आपकी मर्जी अपनी अपनी मर्जी कोई कुत्ते को बकरी कहना चाहे तो कहे वो आदमी चल पड़ा उस ब्राह्मण ने सोचा अजीब पागल है इस गांव के बकरी को कुत्ता कहते हैं लेकिन फिर भी एक दफा टटोल के देखा शक तो थोड़ा आया ही लेकिन फिर पाया कि नहीं बकरी है बिल्कुल खिजूल की बात है दस कदम आगे बढ़ा था सख मिटा के किसी तरह आत हुआ था कि दूसरा उनका साथी मिला उसने कहा नमस्कार पंडित जी लेकिन आश्चर्य कि ब्राह्मण होकर कुत्ता सिर पर रखे जात से बाहर होना उसने का, कुत्ता लेकिन अब वो उतनी हिम्मत से ना कह सका कि ये बकरी हिम्मत कमजोर पड़ गई उसने कहा आपको कुत्ता दिखाई पड़ता उसने कहा दिखाई पड़ता है नीचे उतारिये गांव का कोई आदमी देख लेगा पड़ोस का तो मुश्किल में पड़ जाएंगे वह आदमी गया तो उस ब्राह्मण ने उस बकरी को नीचे उतार के गौर से देखा बिल्कुल दे बकरी थी चल बिल्कुल बकरी है लेकिन दो दो आदमी भूल कर जाए जरा मुश्किल तो फिर भी सोचा मजाक भी कर सकते हैं फिर कंधे पर रख के लेकिन अब वो डर के चल रहा है अब वो जरा अंधेरे में से बच के निकल रहा है। अब वो गलियों में से चलने लगा वो रास्ते पर नहीं चल रहा तीसरा आदमी से एक गली के किनारे मिला उन्होंने जी हज कर दी कुत्ता कहां मिल गया कुत्ते की तलाश मुझे भी कहा से लिया है एक कुत्ता ऐसा मैं भी चाहता हूं तब तो वो ये भी ना कह सका कि क्या कह रहे हैं उसने कहा कि जी हाँ खरीद के ला रहा हूं <laughs> वो आदमी गया कि फिर उसने उतार के भी नहीं देखा उसे छोड़ा एक कोने में और भागा उसने कहा कि अभी इससे भागी जाना उचित है झंझट हो जाएगी गांव के लोग देख लेंगे पैसे तो मुफ्त गए ही गए जात और चली जा सकती है ये जो तीन आदमी कहते हैं एक बात को तो बड़ी सच मालूम पड़ने लगती है ये तो आधी कहानी दूसरे जन्म में ब्राह्मण फिर बकरी लेके चलता है बकरी लेके लौट रहा है लेकिन पिछले जन्म की याद और जिसको याद रह जाए उसी को तो ब्राह्मण कहना चाहिए नहीं तो किसी और को ब्राह्मण कहना नहीं चाहिए बकरी लेके लौट रहा है वही गुंडे असल में हम भूल जाते हैं इसलिए ख्याल नहीं रहता कि वही वही बार बार हमको कई बार मिलते कई जन्मों में वही लोग बार बार मिल जाते वही तीन गुंडे उन्होंने दिखा रहे ब्राह्मण बकरी को लिए चला जा रहा छीन लो उन्हें कुछ पता नहीं है कि पहले भी छीन चुके हैं किसको पता है अगर हमें पता हो कि हम पहले भी यही कर चुके तो शायद फिर दोबारा करना मुश्किल हो जाए फिर उन्होंने सड़ें तरह से लिया है फिर एक गुंडा उसे रास्ते मिला उसने कहा नमस्कार पंडित जी बड़ा अच्छा कुत्ता कहा ले जा रहे पंडित जी ने कहा कि कुत्ता सच में बड़ा अच्छा उसने गौर से देखा उस गुंडे ने सोचा हमको तो बकरी दिखाई पड़ती थी और हम तो धोखा देने के लिए कुत्ता खाते और उस पंडित ने कहा कुत्ता सच में बड़ा अच्छा बड़ी मुश्किल से मिला बहुत मांग के लाया बड़ी मेहनत की किसी आदमी की खुशामत की तब मिला उस गुंडे ने बहुत गौर से फिर से देखा कि मामला क्या है भूल हो गई लेकिन उसने कहा कि नहीं पंडित जी कुत्ता ही है ना उसने कहा किसी बात कर रहे हैं आप कुत्ता ही है। अब वो गुंडा मुश्किल में पड़ गया वो ये भी नहीं कह सकता कि बकरी क्योंकि खुद ही उसने कुत्ता कहा दूसरे कोने पर दूसरा गुंडा मिला उसने कहा कि धन्य धन्य महाराज आप कुत्ता सिर लिए हुए ब्राह्मण ने कुत्ते से मुझे बड़ा प्रेम आपको पसंद नहीं आया कुत्ता उस आदमी ने गौर से देखा उसने कहा कुत्ता तीसरे चौरस्ते पर मिला है तीसरा आदमी लेकिन उन दोनों उसको खबर दे दी कि मालूम होता है हम गलती में हमें बकरी दिखाई पड़ रही उस तीसरे आदमी ने गौर से देखा उस पंडित ने कहा क्या देख रहे हैं गौर से कुछ नहीं आपका कुत्ता देख <laughs> काफी अच्छा हम भीड़ से जी रहे हैं और चल रहे हैं और पुनरुक्ति हमारा आधार बन गया है चारों तरफ जो है वो हमें स्वीकार हो जाता है और अगर पुनरुक्ति की जाए बार बार असत्य की भी तो वो सत्य मालूम पड़ने लगता है ये बात बहुत बार दोहराई गई है कि सन्यासी वह है जो भाग रहा है जिंदगी से जो भाग रहा है वो सन्यासी तो क्या है ग्रस्त भी नहीं है सन्यासी होना तो बहुत मुश्किल है जो जिंदगी को जी रहा है वो सन्यासी है और जो सिर्फ जिंदगी जीने का इंतजाम कर रहा है और जी नहीं रहा है वह ग्रस्त है जो सिर्फ जिंदगी का इंतजाम कर रहा है और जी नहीं रहा है वह ग्रस्त है और जो जिंदगी को जी रहा है वह सन्यासी अगर भागने की भाषा में सोचना हो तो ग्रस्त जिंदगी से भागा हुआ हो सकता है सन्यासी भागा हुआ नहीं हो सकता लेकिन हम भागे हुए सन्यासियों को जानते हैं असल में हमने भागे हुए को ही सन्यासी समझ रखा है इसलिए बड़ी भूल हो गई सन्यासी और जिंदगी से भागेगा तो फिर जिंदगी को जिएगा कौन फिर जिंदगी को जिएगा कौन और सन्यासी अगर जिंदगी से भागेगा तो परमात्मा को फिर जानेगा कौन क्योंकि कहीं अगर परमात्मा है तो जिंदगी में ही छिपा है नहीं सन्यासी जिंदगी को जीता है उसकी परिपूर्णता में लेकिन निश्चित ही परिपूर्णता में जीने के लिए बहुत सी बातें उससे छूट के गिर जाती हैं। आप ये मत सोचना कि वो छोड़ देता है अब मेरे हाथों में कंकड़ पत्थर भरे हो और मुझे हीरो की खदान मिल जाए और मैं पत्थर छोड़ दू हाथ से और हीरों की खदान से हीरे बिन्नने लगू आप कहें कि याद भी बड़ा पागल मालूम होता है इसने कंकड़ पत्थरों का त्याग कर दिया तो पागल मैं हूं या आप आपको हीरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपको हीरे की खदानें नहीं दिखाई पड़ रही हैं आपको सिर्फ इतनी दिखाई पड़ रहा है कि मेरे हाथों में कंकड़ पत्थर थे वो मैंने छोड़ दिए मैं बड़ा त्यागी हूं अब तक किसी संन्यासी ने कोई त्याग नहीं किया सिर्फ नासमझ त्याग कर लेते हूँ बात दूसरी सन्यासी तो और बृहत्तर आनंद को उपलब्ध हो जाता है इसलिए छुद्र से उसे हाथ खाली करने पड़ते हैं वो हाथ से छोड़ता नहीं है चीजें छूट जाती हैं बेमानी हो जाती है। अगर आपको हीरा मिल जाए तो आप पत्थर को हाथ में लेकर चलेंगे या कि पत्थर आपको छोड़ना पड़ेगा नहीं पता ही नहीं चलेगा कि कब पत्थर हाथ से छूट गया और हीरा आ गया हाँ दूसरे जिनके हाथों तो में अभी भी पत्थर है वो समझेंगे कि बड़ा त्याग आदमी उन्हें वो हीरा दिखाई नहीं पड़ रहा और कुछ ऐसे हीरे हैं जो दिखाई नहीं पड़ते धर्म का उन्हीं हीरों से संबंध है जो दिखाई नहीं पड़ते कुछ ऐसे भोग हैं जो दिखाई नहीं पड़ते सन्यासी वो नहीं है जिसने भोग छोड़ दिया सन्यासी वो है जो भोग की पूर्णता को उपलब्ध हुआ जो अब परमात्मा को भी भोग रहा है इसे ठीक से ही समझ लेना जो परमात्मा को भी भोग रहा है। जो भोजन कर रहा है तो सिर्फ भोजन ही नहीं कर रहा भोजन में परमात्मा का स्वाद भी समाविष्ट है और जो अगर आपके सुंदर चेहरे को देख रहा है तो आपके सुंदर चेहरे को ही नहीं देख रहा आपके भीतर से जो सौंदर्य की अनंत धारा जुड़ी है प्रभु से वो भी उसे दिखाई पड़ गई सन्यासी का अर्थ है वो जिसने भोग का राज जान लिया जिसने जीवन के रस की उपलब्धि की कला कीमिया सीख ली लेकिन हम तो यही सोचते रहे कि भागने वाला सन्यासी भागने वाला रुग्ण है सन्यासी नहीं भागने वाला विक्षिप्त है भागने वाला जो हाथ में था कंकर पत्थर वो भी छोड़ दिया है और हीरे तो उसे मिले नहीं वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया इसलिए जिसे हम इस देश में सन्यासी कह रहे हैं या सारी दुनिया में वो बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ आदमी है, उसने घर भी छोड़ दिया पत्नी भी छोड़ दी बच्चे भी छोड़ दिए और परमात्मा भी उसे मिला नहीं उत्तर शंकु की भांति बीच में अटका रह गया मुझे कितने सन्यासी मिलते हैं रोज अगर सबके सामने मुझसे बात करते हैं तो आत्मा परमात्मा की बात करते एकांत में मुझे मिलते तो कहते हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि जो था वो हमने छोड़ दिया है और जो मिलने की आशा थी वो मिला नहीं हम बहुत कठिनाई में सन्यासी की कठिनाई का आपको पता नहीं कि सन्यासी कितनी कठिनाई में वो तो सन्यासी भाग क्यों नहीं आता सन्यास छोड़ के हमने लौटने के सब रास्ते बंद कर रखे अन्यथा सौ में से निन्यानबे सन्यासी आज जाएं और कल वापिस लौट आए हमने लौटने के रास्ते इसलिए हमने रास्ते भी बंद कर रखे कि लौट मत आना लौटने का पक्का डर है तो हम कहते हैं ग्रह सन्यासी हो तो आदर देते सन्यासी से ग्रस्त वापस लौटे तो अनादर करते अनादर रोकने का कारण बन जाता है अपमान करते अपमान रोकने का कारण बन जाता है एक दफा एक आदमी सन्यासी हो जाए उसे लौटने की हम सुविधा नहीं देते हम कहते बस, सन्यास में एंट्रेंस तो है एग्जिट बिल्कुल नहीं भीतर जाने का रास्ता बाहर आने का रास्ता ही नहीं रखा बाहर आने का रास्ता इसलिए नहीं रखा हुआ है कि अगर रखे रास्ता तो हाल खाली हो जाए वहां से सभी वापस आ जाएं इस दरवाजे से जाए और दूसरे दरवाजे से दूसरे दिन बाहर आ, आते मालूम पड़े क्योंकि जो आदमी बिना पाए छोड़ देगा वो मुश्किल में पड़ जाएगा पाना पहले है छोड़ना पीछे छोड़ना पाने की छाया जो पा लेता है वो छोड़ सकता है जो परमात्मा को पा लेता है वो संसार को छोड़ सकता है छोड़ने की बात ही फिजूल है असल में जो परमात्मा को पा लेता है उससे वो सब क्षुद्रताएं छूट जाती जिन्हें वो कल पकड़े हुए थे लेकिन ये हमारे ख्याल में न होने से हमने एक त्याग की छोड़ने की निगेटिव की उन मित्र ने पूछा है कि आप छोड़ने की बातें मत बताएं मैं बता ही नहीं रहा छोड़ने की बात मैं निगेटिव बात नहीं बता रहा हूं मैं तो बिल्कुल विधायक बात ही कह रहा हूं मैं तो यही कह रहा हूं कि जिंदगी ही परमात्मा है और इसे कैसे हम पूरी तरह जी सके उसकी कला धर्म है दूसरी बात उन्होंने ये पूछी है कि बुराई है तो बुराई को अकेला ध्यान करने से हम कैसे मिटा सकें? ये ऐसे ही है जिसे कोई आदमी कहे कि बीमारी है। और बीमारी अकेली दवा लेने से हम कैसे मिटा सकेंगे बीमारी मिटाने का कोई सीधा रास्ता बताइए एक आदमी कहे कि मुझे खांसी आ रही है मुझे जुखाम है मुझे बुखार है मुझे टीबी है कैंसर है और डॉक्टर उसे एक बोतल पकड़ाता वो आदमी कहता पागल हो गए हो तुम इधर कैंसर से मरे जा रहे हैं तुम बोतल पकड़ा रहे बोतल क्या करेगी वो आदमी कहे कि इधर कैंसर से मरा जा रहा हूं तुम लाल रंग का पानी मुझे पकड़ा रहे हो लाल रंग के पानी से क्या होगा लेकिन उसे ख्याल में नहीं आ रही है यह बात कि कैंसर या बीमारी कोई सीधी निकाल के बाहर थोड़ी रख देगा कैंसर या बीमारी निकालने के लिए बदलाहट करने के लिए कुछ उससे विपरीत डालना पड़ेगा हम बीमार हैं बीमारी से विपरीत प्रयोग करने से बीमारी कट जाएगी ये थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि बुराई है इसलिए कि हम शांत नहीं हम शांत हो जाएं तो बुराई मिट जाएगी बुराई है बीमारी ध्यान है दबा ध्यान है औषधि और ध्यान रहे कि आज तक पृथ्वी पर ध्यान से बड़ी औषधि नहीं खोजी जा सकी बहुत औषधियां खोजी गई लेकिन ध्यान से बड़ी कोई औषधि अब तक नहीं खोजी गई उसका कारण सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे ध्यान के अभाव के कारण ही हमारी बीमारियां हमारी बुराइयां पैदा होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप में क्रोध है आप किसी से पूछें कि क्रोध को हम सीधा अलग कैसे करें क्रोध को सीधा अलग करने का कोई उपाय नहीं हो क्रोध है वो इस बात की खबर दे रहा है कि आप भीतर अशांत अशांति से क्रोध जन्मता है आप कहें मुझे क्रोध को अलग करना है मुझे अशांति से कोई मतलब नहीं है तो आप कभी क्रोध को अलग ना कर सकेंगे आप कहें मुझे पॉजिटिव सीधा रास्ता बता दे कोई रास्ता नहीं आप क्रोध में है यह इस बात की खबर है क्रोध सिर्फ लक्षण है इस बात का काशांति भीतर शांति भीतर लानी पड़ेगी भीतर शांति आ जाएगी ऊपर से क्रोध विलीन हो जाएगा एक आदमी को बुखार चढ़ा है शरीर पर गर्मी शरीर की गर्मी असली बुखार नहीं बुखार तो भीतर होगा बीमारी भीतर होगी गर्मी तो केवल बीमारी की खबर है भीतर गर्मी भीतर बुखार है भीतर बीमारी है शरीर उत्तप्त हो गया है उत्तप्त शरीर खबर दे रहा है कि भीतर बीमारी अब एक आदमी कहे कि मुझे तो शरीर के ठंडा करने का सीधा उपाय बता दो तो ठीक है कि जाओ ठंडे पानी में नहाओ बर्फ रख लो अपने शरीर पर उससे बुखारी नहीं जाएगा बीमार भी चला जाए। गर्मी सिर्फ लक्षण है ताप सिर्फ लक्षण है बीमारी नहीं है बीमारी और गहरे में और शरीर की व्यवस्था है कि गर्म करके वो खबर दे दे कि भीतर बीमारी है ताकि ऊपर तक खबर पहुंच जाए नहीं तो पता कैसे चलेगा क्रोध लक्षण है बीमारी बीमारी भीतर अशांत चित्त अब वह अशांत चित्त ध्यान के प्रयोग से शांत होता है तो मित्र मुझसे पूछते हैं कि आप कहते हैं ध्यान हमारी बीमारियां हैं अशांति है क्रोध है घृणा है ईर्षा है हजार तरह की बुराइयां हैं और आप कहते हैं ध्यान अकेले ध्यान से क्या होगा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिनको आप बीमारियां और बुराइयां कह रहे हैं वे बुनियादी रूप से बुराइयां नहीं है बुराइयों के सिर्फ बाहरी लक्षण बाहरी खबरें ये ऐसा ही है जैसे कि यहां अंधेरा भरा हो और कोई आके हमसे कहे अंधेरे को सीधा अलग करने का रास्ता बता दीजिए हम उससे कहें कि तुम एक दी जलाओ वो कहे कि दिए से हमें कुछ लेना देना नहीं हमें अंधेरा अलग करना है हमें तो अंधेरे को अलग करने का डायरेक्ट रास्ता चाहिए सीधा रास्ता चाहिए ये जलाने की झंझट में हम ना पड़ेंगे अंधेरे को दूर करना है उसकी बात तो ठीक वो कहता अंधेरे को दूर करना है तो दिया क्यों जलाए आप अंधेरे को काटने की कोई तरकीब बता दे कोई तलवार हो जिससे अंधेरा कट जाए कोई डब्बे हो जिसमें अंधेरे को पैक करें और फेंकाए कोई ऐसी तरकीब बताएं कि अंधेरे से सीधे निपटारा हो जाए हम इस दिए के जलाने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते इसमें हम पड़ जाएंगे अंधेरा कौन अलग करेगा तब मुश्किल हो जाएगी अंधेरे को सीधा अलग नहीं किया जा सकता दिया जलाया जा सकता है और दिए के जलने पर अंधेरा अलग नहीं होता है असल में अंधेरा तो था ही नहीं दिए के जलने पर पता चल जाता है कि नहीं था कहीं चला नहीं जाता अंधेरा इधर हमने दिया जलाया तो इधर का अंधेरा बगल के रास्ते से कहीं और चला गया वो कहीं जाता नहीं है अंधेरा कोई वस्तु नहीं अंधेरा केवल दिए का अभाव प्रकाश का अभाव है जिसको हम इविल कहते हैं बुराई कहते हैं वो केवल भली, भलाई का अभाव है जिसे हम क्रोध कहते हैं वो केवल शांति का अभाव है ध्यान दिए का जलाना है भीतर दिया जल जाए बाहर से ये सब अभाव विदा हो जाएंगे अब तक किसी ध्यानी आदमी ने अगर कोई बुराई की हो तो विचार नहीं हो जाए एक एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ नागार्जुन वे गांव से गुजर रहा है उस गांव की रानी उसे बड़ा आदर करती है उसने उसका भोजन खिलाया है नंगा फकीर है और उसको एक हाथ में सोने का पात्र दे दिया और कहा लकड़ी का पात्र यहां छोड़ दो सोने का पात्र है और उस पर हीरे जड़े हैं उसकी लाखों कीमत होगी नागार्जुन ने ले लिया और चल पड़ा रानी भी थोड़ी चकित हुई क्योंकि उसने भी सोचा था कि त्यागी है कहेगा कि मैं छू नहीं सकता सोने को हम त्यागी को ऐसे ही पहचानते हम त्यागी को भी सोने से ही पहचानते हैं जब तक वो ये न कहे कि हम छू, छू नहीं सकते सोने को तब तक हम त्यागी को नहीं पहचानते जब कोई त्यागी कहता है ये सब मिट्टी है हम नहीं छूते लेकिन मिट्टी को तो वो रोज छूता है और सोने को इनकार करता है अगर मिट्टी ही है तो बेफिक्री से छू नहीं लेकिन वो कहता है सोना मिट्टी है हम ना छूएंगे और मिट्टी को मजे से छू लेता है तब जरा शक होता है कि सोना मिट्टी नहीं वो कह रहा है कि सोना मिट्टी लेकिन उसको सोना सोना दिखाई पड़ रहा है उस रानी ने उसको फकीर को कहा आपने मना नहीं किया कहना था कि ये सोने का पात्र सोने का, का पात्र कहा का का पात? तो मतलब मुझे इसमें रोटी मांगनी है पात्र किसी का भी हो रोटी इसमें खानी उससे मुझे मतलब इससे ज्यादा मुझे मतलब नहीं मुझे पात्र होने से मतलब है वो लकड़ी का था सोने का था काहे का था वो तुम्हारा हिसाब होगा हमारा काम इतना है कि इसमें रोटी और दाल रख के हम खा लेते हमारा इतना काम तो दे देगा ना ये पात्र उस तीन का उतना तो दे ही देगा लेकिन मैं सोचती थी कि सोने का है आपसे आदि इंकार करेंगे उसने कहा मैं फकीर आदमी मुझे सोने से क्या मतलब आप समझ रहे हैं उसने कहा मैं फकीर आदमी मुझे सोने से क्या मतलब होगा सोने का तो उनके लिए होगा जिनको सोने का मतलब है। रानी चकित हुई फकीर तो चला गया नंगा फकीर सोने का पाथ है हीरे जड़े हैं वो चमकते हैं धूप में गांव के एक चोर को दिखाई पड़ा उस चोर ने का हैरानी मरे जाते हैं परेशान हुए जाते हैं न हीरे मिलते हैं न सोना मिलता है यह आदमी नंगा आदमी इसको कहां से इतना बढ़िया बात मिल गया मगर जिंदगी ऐसी है यहां जो दौड़ता है जिन चीजों के पीछे उन्हीं को खो देता है यहां जिंदगी का नियम यह है कि भागो किसी के पीछे और वो भाग खड़ा होगा और तुम उसकी तरफ पीट करके भागो वो थोड़ी देर में तुम्हारे पीछे आता हुआ पता लगाता आता हुआ होगा कि मामला क्या है आप जहां कहा रहे उस चोर ने कहा लेकिन ये फकीर कितनी देर तक बचा सकेगा इस पात्र को चोर उसके पीछे हो लिया फकीर गांव के बाहर मरघट में ठहरा है टूटे खंडर में भरी दोपहरी में पीछे पदचाप सुनाई पड़ते हैं तो उसने सोचा मेरे पीछे तो कोई कभी नहीं आता मालूम होता है इस पात्र के पीछे कोई आ रहा है यहां दुनिया बड़ी अजीब यहां आदमियों के पीछे कोई नहीं जाता हाथ में सोने के पात्रों तो बहुत लोग चले जाते आदमी की तो कोई इज्जत नहीं है हाथ में पात्र काहे है, का है ये सवाल आत्मा का तो कोई कीमत नहीं है यह कपड़े कैसे हैं खीसे गर्म है नहीं गर्म वो मूल्यवान वो गया अंदर उसने सोचा कि नाहक ये बेचारा भर दोपहरी में इतनी दूर तक आया रास्ते में कह देता तो वहीं इसको इसको दे देते और अब कितनी देर तक इसको छिप के बैठना पड़ेगा मेरे तो सोने का समय हो गया तो उसने खिड़की से वो पात्र बाहर फेंक दिया और सो गया वो चोर वहीं खिड़की के नीचे छिपा था पात्र को गिरते देखा तो बड़ा हैरान हो गया सोचा अजीब आदमी है इतना कीमती पात्र ऐसे फेंक दिया खड़े होकर उसने कहा कि धन्यवाद मैं तो चोरी करने आया था और आपने पात्र फेंक ही दिया उस फकीर ने कहा कि मैंने सोचा नाहक तुम्हें चोरी करवाने के लिए मैं क्यों जिम्मेवार बनूंगा असल में चोरों के लिए वे सब लोग जुम्मेवार हैं जिनकी तिजोरियों पे ताले उसने कहा मैं क्यों फिजूल झंझट में पड़ू तो मैंने कहा फेंक दू मैं भी झंझट से बचा आराम से सो जाऊं तुम भी अपना ले जाओ तुम भी चोर न बन पाओ उस चोरने का अजीब आदमी है क्या मैं थोड़ी देर भीतर आ सकता हूं उस फकीर ने कहा इसीलिए मैंने पात्र बाहर फेंका भीतर तो तुम आते लेकिन तब जब मैं सो गया होता इसीलिए मैंने पात्र फेंका कि जगते में भीतर आ जाओ तो शायद सोने का पात्र ही नहीं कुछ और भी तुम्हें दे सकू कुछ और भीतर आ गए वो पैर पकड़ के उस फकीर के बैठ गया उसने कहा मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा मन में ईर्षा होती कभी कभी ऐसा होता है कब वो दिन होगा कि मैं भी ऐसे सोने के पात्र खिड़की के बाहर फेंक सकू उस फकीर ने कहा बस हो गया काम यही मैं चाहता था अब तू जा बात हो गई नहीं उसने कहा इतनी जल्दी ना जाऊंगा इतनी शांति कहां पाई कि सोने का पात्र इस तरह फेंक सकते हो इतना आनंद कहां पाया कि सोने के पात्र का कोई मूल्य नहीं मालूम पड़ता इतनी खुशी इतनी जिंदगी कहां मिल गई कुछ मुझे भी रास्ता बताओगे लेकिन एक बात पहले कर दू उस चोर ने कहा कि मैं और भी संतों के पास गया हूं चोर अक्सर संतों के पास जाते हैं असल में तो चोरों के सिवा से आधी कोई जाता तो जाते संतों के पास अक्सर गया हूं वो मुझसे पहले तो यही कहते हैं कि चोरी छोड़ दो फिर कुछ हो सकता है वो छूटती नहीं अपने से वो छूट सकती नहीं तो एक पहले बात बता दूं कि चोरी छोड़ने की बात मत करना वो फकीर हंसने लगा उसने कहा फिर मालूम होता है तुम संतों के पास गए ही नहीं तुम भूतपूर्व चोरों के पास गए होगा <laughs> क्योंकि जो पहले से एकदम चोरी छोड़ने की बात करते हैं जरूर कुछ बड़े चोरी से कुछ लगाव है उनका पहली बात यही करते हैं यही करते सब जानते हैं कि मैं चोर हूं तो वो पहले ये कहते हैं चोरी छोड़ो फिर कुछ हो सकता है बात वहीं अटक जाती वो सर्फ ही पूरी नहीं होती उस फकीर ने कहा हम ये बातें ना करेंगे हमें चोरी से कुछ लेना देना नहीं तो उस फकीर फकीर की बात सुन के चोरने का फिर अपना तो अपना मेल हो सकता है कहिए मैं करूंगा उस फकीरने का एक काम कर चोरी ध्यान पूर्वक करना चोरने का क्या मतलब चोरी करूं फकीर का बिल्कुल बेफिक्री से कर लेकिन ध्यानपूर्वक फकीर का ही ध्यानपूर्वक चोरी का क्या मतलब हुआ उस फकीर ने कहा कि जब तू चोरी करे तो पूरा जागा हुआ शांत मन से पूरे होश से भरे हुए चोरी करना बेहोशी में मत करना पूरा जागृत होकर कि चोरी कर रहा हूं जानते हुए हाथ उठाना ताले तोड़ना धन जानते हुए कि चोरी कर रहा हूं बस इतना और कुछ नहीं उस चोरने का यह हो सकेगा नतीजे की खबर कब दूं उस पकीने का पंद्रह दिन तक मैं यहां टिका हूं तू आ जाना जब भी तुझे लगे कुछ और पूछना वो चोर दूसरे दिन आया और रोने लगा उसने कहा मुश्किल में डाल दिया आदमी बड़े अजीब मालूम पड़ते हो क्योंकि मैं कल चोरी करने गया ऐसा मौका जिंदगी में कभी भी नहीं मिला था राजा के महल में पहुंच गया तिजोड़ी खुल गई अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा था उस तिजोड़ी के सामने हाथ डालता हूं होश पूर्वक तो हाथ भीतर नहीं जाता है क्योंकि जैसे मुझे ख्याल आता है चोरी कर रहा हूं हाथ रुक जाता है क्योंकि चोर मैं भी नहीं होना चाहता हूं चोर अगर कोई कह दे तो मैं उसकी गर्दन काट डालू चोर मैं भी नहीं होना चाहता हूं होश छूटता है तो हाथ भीतर चला जाता है लेकिन जैसे होश आता है मुठ्ठी खुल जाती हाथ बाहर लौटा लेता आधी रात बीत गई और आखिर बिना चोरी के वापिस लौटाया तुमने तो मुश्किल में डाल दिया सीधा कहो ना कि चोरी मत करो उस वकीर का चोरी समय कुछ लेना देना नहीं बस ध्यानपूर्वक करो क्योंकि इतना मैं जानता हूं कि ध्यानपूर्वक आज तक कोई चोरी न कर सका है न कर सकता है ध्यान पूर्वक क्रोध कर सकते हैं कैसे करिएगा ध्यानपूर्वक क्रोध कर? एक मेरे मित्र बहुत क्रोधी हैं मुझसे कहते थे कि मुझे कुछ सीधा सारा रास्ता बताइए। तो मैंने एक कागज की पट्टी पर उनको लिख के दे दिया कि अब मुझे क्रोध आ रहा है उन्होंने कहा तो तो हो सकेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन नहीं हो सका क्योंकि जैसे ही पट्टी का ख्याल आता कि अब क्रोध आ रहा है अचानक पाते कि भीतर कोई चीज बिखर गई और फैल गई वो नहीं हो सकता ध्यान पूर्वक क्रोध नहीं हो सकता ध्यानपूर्वक बुराई नहीं हो सकती ध्यान पूर्वक पाप नहीं किया जा सकता और जो ध्यानपूर्वक किया जा सकता हो वो पुण्य है वो पाप नहीं हो सकता इसलिए मैं इतना जो जोर देता हूं कि बुराई की इतनी चिंता न लें, जितनी चिंता इस बात की लें कि आपका जीवन ध्यानपूर्वक हो जाए एक मेडिटेटिव हो जाए ध्यानपूर्वक जीने लगे तब आप पाएंगे कि जिंदगी सब तरफ से बदलनी शुरू हो गई क्योंकि ध्यानपूर्वक बुरा तो किया ही नहीं जा सकता फिर वही शेष रह जाता है जो किया जा सके। पाप और पुण्य की परिभाषा मेरी दृष्टि में यही है कोई मुझसे पूछता है कि पाप और पुण्य की क्या परिभाषा है तो मैं यही कहता हूं कि जिसे जागृत होश पूर्वक ध्यान पूर्वक किया जा सके वो पुण्य है और जिसे ध्यान पूर्वक किया ही ना जा सके वो पाप है और कोई परिभाषा मेरी समझ में नहीं आती किसी आदमी की छाती में जानते हुए ध्यानपूर्वक छोड़ा नहीं भोंका जा सकता वो छोरा तभी भूका जा सकता है जब हम ध्यान को खोदें ना फिक्र करें सब चीजों को फिक्र ना करें ध्यान पूर्वक ही हम जीवन में शुभ को कर सकते हैं अशुभ अशुभ कभी भी संभव नहीं है जैसे ही ध्यान उनकी फिक्र ना करें इतनी छोटी सी बात की क्या फिक्र करते हैं एकदम बच्चों जैसी बात ना करें कोई बचकाना काम करता हो उसे करने दे ध्यान पूर्वक ना कर रहा होगा लेकिन आप तो परेशान ना हो आप तो ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं तो किसी बच्चे को कई दफे बड़ी उम्र के बच्चे भी होते तो उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए उसकी चिंता भी नहीं लेनी चाहिए उसकी चिंता और फिक्र करने से उसका काम सफल हो जाता है को लगता है कि ठीक है हम ही बच्चे नहीं थे और भी लोग बच्चे थे वो भी बड़े प्रसन्न हुए बुराई को इस पृथ्वी से मिटाया जा सकता है बुराई को आमूल नष्ट किया जा सकता है लेकिन बुराई को अब तक आमूल नष्ट नहीं किया जा सका आमूल नष्ट करना तो दूर बुराई रोज बढ़ती चली गई है जरूर कहीं भूल हो गई भूल ये हो गई कि हमने बुराई को सीधे मिटाने की कोशिश की है पिछले 5000 वर्ष की नैतिकता 5000 वर्ष के साधु संत पांच वर्ष के शास्त्र 5000 वर्ष का धर्म आदमी को बुराई को सीधा मिटाने की कोशिश में लगाए हुए कहता है कि सीधे बुराई को मिटाओ वो कहता है असत्य मत बोलो वो कहता है पाप मत करो वो कहता है चोरी मत करो इसका परिणाम नहीं हो सका जरा भी परिणाम नहीं हो सका चोरी रोज बढ़ती चली गई पाप रोज बढ़ता चला गया रोज बढ़ रहा है इसमें पापी जुम्मेवार नहीं है इसमें हमारे पाप का निदान ही डायग्नोसिस ही भूल भरा है हमने बात ही गलत की है अगर किसी आदमी से चोरी न करवानी हो तो यह मत कहिए कि चोरी मत करो क्योंकि चोरी मत करो इसका कोई अर्थ ही नहीं होता इसका यही ऐसे अर्थ हुआ जिससे किसी आदमी को बुखार है तो हम उससे कहें कि बुखार को मत लाओ वो आदमी कहता है क्या बात है आप कर रहे हैं वो आया है औषधि लेने आप उसको उपदेश दे रहे हैं वो कहता है कि हमें औषधि चाहिए बुखार आ गया आप कहते तुम बड़े पापी हो बुखार लाओ ही मत बुखार बड़ी बुरी चीज है वो भी राज्य होता है कि बुखार बुरी चीज है वो भी कहता है बुखार में नहीं चाहता तो हम उससे कहते हैं कि फिर तुम लाए क्यों लाओ ही मत वो कहता है कि बात तो समझ में आती लेकिन बुखार आ जाता उपाय उपाय यही है कि तुम लाओ मत ये उपाय नहीं बुखार को मिटाने के लिए औषधि खोजनी जरूरी है सिर्फ उपदेश काफी नहीं तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि बुराई को मिटाने के लिए अब तक हमने उपदेश का प्रयोग किया है ये मत करो ये मत करो ये मत करो ना करने से कुछ भी फल नहीं होता क्योंकि जिसको आप नहीं करते हैं उसके करने की क्षमता आपके भीतर इकट्ठी होती चली जाती और कभी बहुत विस्फोट से निकलती है इसलिए अच्छे आदमी जब बुरे होते हैं तो बहुत बुरे होते बुरा आदमी बहुत थोड़ा ही बुरा होता है जो आदमी दिन में दो चार दफे क्रोध कर लेता है वो आदमी कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता इतना क्रोध ही इकट्ठा नहीं कर पाता बेचारा कभी की हत्या कर दे वो रोज ही निकल जाता है उनका क्रोध लेकिन जो आदमी दो चार साल तक क्रोध न किया हो उससे जरा संभल के रहना क्योंकि अगर उसका विस्फोट हो जाए तो वो हत्या से कम ना करेगा इससे कम पर तो उसका उसका काम नहीं होगा इतना उसने इकट्ठा कर लिया जिंदगी में जो बड़े पाप करते हैं वे वे लोग हैं जो छोटे छोटे पाप ना करने की जिद में बहुत से पाप की वृत्ति को इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए कभी अच्छा आदमी जब गिरता है तो बहुत बुरी तरह गिरता है बहुत खाइयों में गिरता है अच्छे समाज जब गिरते हैं तो बहुत खाइयों में गिरते हैं यह हमारा समाज ही बड़ा अच्छा समाज था और आज हम इसे देखें तो आज इससे बुरा समाज पृथ्वी पर दूसरा नहीं क्या हो गया है समाज को इसने छोटी छोटी बुराईया ना करने की कसम खा ली इसने इतनी बुराईया इकट्ठी कर ली हैं भीतर की अब सब तरफ से फोड़े फुंसियों में फूट फूट के निकल रहे अब पूरा व्यक्तित्व देश का सड़ रहा है नहीं मैं ये मानता हूं कि हमने बुराई को मिटाने की दृष्टि ही गलत पकड़ ली बुराई को अगर मिटाना है वो जो इविल है वो जो अशुभ है वो जो पाप है वो क्यों पैदा होता है यह समझना जरूरी हो इसलिए पैदा होता है कि मन आसान अशांत मन कितने कितने पाप कर सकता है इसका हिसाब लगाना मुश्किल अशांत मन पुण्य तो कर ही नहीं सकता क्योंकि पुण्य के लिए शांति की भूमि का चाहिए पुण्य के लिए फूल पुण्य का खिल सके तो शांति की भूमि चाहिए शांति की भूमि में ही पुण्य का फूल खिल सकता है। अशांति की भूमि में पाप का ही फूल खिलता है भूमि ही गलत हम बनाए हुए हैं मैं भूमि को बदलने के लिए जोर दे रहा हूं लोग समझ नहीं पाते हैं। वो समझते ध्यान से मेरा मतलब वही है जो पहले था कि कि बैठ के किसी भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि बैठ के किसी मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं कि बैठ के किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं कि बैठ के कोई माला फेर रहे हैं नहीं मेरा इन ध्यानों से कोई संबंध नहीं ध्यान से मेरा यह मतलब नहीं है कि आप बैठ के किसी भगवान का स्मरण कर रहे हैं अगर भगवान का पता ही नहीं तो स्मरण कैसे करिएगा और किस मूर्ति का स्मरण करिएगा कौन सी मूर्ति है भगवान की कौन सा नाम लीजिएगा कौन सा नाम है उसका नहीं इससे कुछ होने का नहीं है मैं ध्यान से कुछ और ही अर्थ ले रहा हूं वह अंतिम बात आपसे कह दू ताकि आपके ख्याल में रह जाए हो सकता है बहुत से मित्र सुबह ध्यान में नहीं भी आए उनको भी ख्याल में हो जाए ध्यान से मेरा अर्थ है परिपूर्ण समर्पण टोटल सरेंडर वो जो हमारे चारों तरफ विराट जीवन है उसके साथ एक हो जाने की स्थिति उसके साथ तालमेल बिठा लेने की स्थिति उसमें डूब जाने की स्थिति उसमें खो जाने की लीन हो जाने की स्थिति और जब कोई व्यक्ति इतनी स्थिति में प्रवेश करता है तो उसके भीतर इतनी शांति उत्पन्न होती है जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल क्यों होती है उत्पन्न इसलिए उत्पन्न होती है कि जब तक हम सारे जगत से अपने को तोड़े रखते हैं अलग रखते हैं तब तक हम सारे जगत के गहरे अर्थों में दुश्मन बने होते हैं और दुश्मन कभी भी शांत नहीं हो सकता जब तक मैं सारी दुनिया से अलग हूं तब तक सारी दुनिया मेरी दुश्मन है जब तक मैं सारी दुनिया से भिन्न हूं तब तक सारी दुनिया से मुझे अपने को बचाना है सारी दुनिया को जीतना है अपने को बचाना है अपने को मिटने नहीं देना है तब तक मैं लड़ूंगा लड़ाई अशांति बनेगी लड़ाई तनाव बनेगी लेकिन मैंने अगर सारी दुनिया से अपने को एक माना एक जाना एक पहचाना और अगर दस क्षण को भी मेरे मन से सारा विरोध छूट गया और मैं एक हो गया तो अशांति कैसे रह जाएगी तो चित्त शांत हो जाएगा उस चित्त की शांति की दशा में द्वार खोलता है वो जिसे हम प्रभु कहें जीवन कहें उसकी झलक पहली दफा दिखाई पड़ती और वो झलक दिखाई पड़ जाए तो आप तत्काल दूसरे दूसरे आदमी आदमी हो हो जाते, जाते, होना नहीं पड़ता, आप दूसरे हो जाते। एक छोटी सी कहानी से स्मरण दिलाऊं, फिर मैं अपनी बात पूरी करूं एक सम्राट का लड़का घर से भाग गया था बाप क्या गया था कोई लड़का कभी भागता नहीं जब तक बाप भगाए ना <laughs> बाप उपद्रवी था अक्सर बाप उपद्रवी होते हैं क्योंकि बच्चे तो बहुत निर्व और निर्दोष आते हैं जब तक उनको उपद्रव में डाला ना जाए सांचे में बिठाया ना जाए तब तक उपद्रवी हो नहीं सकते बाप की पीढ़ी जब तक नई पीढ़ी को उपद्रव में ढाले ना तब तक उपद्रव में जा कैसे सकती बाप की परेशानियों से हैरान मुश्किल होकर वो लड़का भाग गया था पांच साल तक बाप ने उसको फिक्र भी नहीं की क्रोध में था बाप भी लेकिन एक ही लड़का था बाप बूढ़ा होने लगा तब उसे याद सताने लगी फिर उसने अपने वजीरों को कहा ढूंढो उसे ले आओ वापस। वो लड़का बिचारा राजा का लड़का था राजा का लड़का होना भी कभी कभी बड़ा दुर्भाग्य होता है। राजा का लड़का था न ठीक से पढ़ा न लिखा राजा का लड़का था कभी कोई मेहनत ना की तो सिवाय भीख मांगने के और कोई उपाय ना रहा राजा का लड़का अगर राजा न रह जाए तो भिकारी ही हो सकता और कोई उपाय नहीं भीख मांगने लगा था पांच साल में तो भूल ही चुका था कि राजा का लड़का है कैसे याद रखो जब मांगनी पड़ती हो भीख तो कितनी देर तक याद रखो कि राजा के लड़के थोड़े दिन याद रहा होगा फिर भूल गया फिर मिट गई ख्याल थी वजीर खोजते खोजते उस गांव में पहुंचे जहां वो भरी दोपहरी में एक साधारण सी गंदी होटल के सामने जुआ खेलते लोगों से भीख मांग रहा था और पैर बता रहा था पैर में फपोले पड़े थे कपड़े फट गए थे कपड़े वही थे पांच साल पहले जिनको लेके निकला था लेकिन अब पहचान ना मुश्किल था ना कभी धुले थे धूल कीचड़ सब कट फिट गए सब पांच साल में बर्बाद हो गए थे उन्हीं फटे कपड़ों को पहने हुए हाथ जोड़े भीख मांग रहा था और मांग रहा था भीक जूते के लिए जूते समाप्त हो गए थे और बड़ी तेज धूप थी और सड़कें जलती थी और उसके पैर पर फपोले थे वो कपड़े बांधे था और लोगों से कह रहा था मेरे पैर पे फपोले हैं दया करो और कुछ चार पैसे दे दो कि मैं जूते खरीद लू लोग उसकी तरफ ध्यान ही ना दे रहे थे कोई उसकी फिकिर ही ना कर रहा तभी रथ रुका उस द्वार के सामने आकर वजीर ने नीचे उतर देखा वही मालूम पड़ता है भागा हुआ पास गया चेहरा देखा वही पैर पे गिर पड़ा और कहा कि महाराज ने याद किया है वापिस चले पिता बीमार है राज्य का अधिकार कौन संभाले हाथ में टूटा सा एल्युमिनियम का बर्तन था दस पांच पैसे उसमें पड़े थे एक क्षण में सब बदल गया एक क्षण में पात्र फेंक दिया उसने जोर से सड़क पर सारे जुआड़ी चौक के खड़े हो गए सामने रथ खड़ा देखा जुआ बंद हो गया होटल के सारे लोग बाहर आ गए उसने वजीर से कहा जाओ पहले तो ये करो कि अच्छे वस्त्र लाओ जूते लाओ स्नान का इंतजाम करो भोजन का इंतजाम करो उसकी सब आंखें बदल गई उसका चेहरा बदल गया कपड़े अभी भी वही थे सड़क वही थी होटल वही थी। पात्र नीचे पड़ा था लेकिन अब वो सम्राट हो गया होटल के लोगों ने कहा आपका चेहरा एकदम बदल गया उसने कहा बात मत करो सोच के बोलो किससे बोल रहे हो सम्राट हूं वजी कपड़ा है लोग भागे हैं कपड़े आ गए हैं इंतजाम हो रहा है इत्र छिड़क के जा रहे हैं स्नान करवाया जा रहा है वो आदमी रथ पे बैठ गया है वे होटल के लोग बड़े उत्सुक हैं की थोड़ी तो पहचान याद रखना पर अब बात बिल्कुल बदल गई पहले वे उसकी तरफ देख भी ना रहे थे अब वो उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा वो कहीं और क्या हो गया है एक क्षण में एक क्षण में एक किरण आई एक स्मरण आया एक रथ आया द्वार पर जिसने कहा सम्राट हो तुम तो। ध्यान की गहराइयों में वो किरण आती है वो रथ आता है द्वार पर जो कहता है सम्राट हो तुम तो, परमात्मा हो तुम तो, प्रभु हो तुम तो, सब प्रभु है सारा जीवन प्रभु जिस दिन वो किरण आती वो रथ आता उसी दिन सब बदल जाता उस दिन जिंदगी और हो जाती उस दिन चोर होना असंभव है सम्राट कहीं चोर होते उस उस उस दिन दिन दिन क्रोध करना असंभव असंभव है, है, दुखी होना है। उस दिन एक नया जगत शुरू होता उस जगत, उस जगत जीवन की खोजी धर्म है, इन चार चर्चाओं में इस जीवन इस प्रभु को खोजने के लिए क्या हम करें उस संबंध में कुछ बातें मैंने कही है मेरी बातों से वो किरण ना एक मेरी बातों से वो रथ भी ना आएगा मेरी बातों से आप उस जगह में पहुंच जाएंगे लेकिन हाँ मेरी बातें आपको प्यासा कर सकती हैं, मेरी बातें आपके मन में घाव छोड़ जा सकती है मेरी बातों से आपके मन की नींद थोड़ी बहुत चौंक सकती हो सकता है शायद आप चौक जाएं और उस यात्रा पर निकल जाएं जो ध्यान की यात्रा है तो निश्चित है आश्वासन है कि जो कभी भी ध्यान की यात्रा पर गया है वो धर्म के मंदिर पर पहुंच जाता है ध्यान का पथ है उपलब्ध धर्म का मंदिर हो जाता है और उस मंदिर के भीतर जो प्रभु विराजमान है वो कोई मूर्ति वाला प्रभु नहीं वो समस्त जीवन का ही प्रभु जीवन ही है प्रभु इस संबंध में इन चार दिन मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे बहुत अनुग्रही हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें